आध्यात्मरामणयुद्धकांडद्द्वादसर्ग विभीषणा मे लंकाराज्यम दत्म पुर इदानीम गं लंकाध्ये लंका विभीषण अचेच विग्रह मंत्रव विधिवत्तपूर्वकुक्त लक्ष्मण्य जगाम सबर लंकां सुवर्ण कलश समुद्र जल संयुत अभिषेक चक्र राषस मैंने तो पहले ही विभीषण को लंका का राज्य दे दिया है तथापि तुम इस समय भी लंका में जाकर विभीषण का ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक विधिवत अभिषेक कराओ भगवान राम की ऐसा आज्ञा पा वो के सहित श्री लक्ष्मण जी तुरंत ही लंका को गए तथा समुद्र के जल से भरे हुए स्वर्ण कलशों से महाबुद्धिमान राक्षसराज विभीषण का मंगल में अभिषेक किया तथ पौर जन साध ना लोपाएन पाड़ी विभीषण सतौ मित्रीन पुरस्कृत प्रणाबं प्रणाम अकोद कृष्ट सक रामो विभीषण दृष्टि साप्तराज्य मुदान्वित मिवात्मा सहाज सुग्रीविंग रामो वाक्यम अथा ब्रवीत तपूर्ववासियों के साथ हाथों में नाना प्रकार की भेंटे लिए लक्ष्मण जी के सहित विभीषण ने बहुत सा उपहार आगे रख लीला बिहारी भगवान राम को दंडवत प्रणाम किया विवेषण को राज्य प्राप्त हुआ देख श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और भाई लक्ष्मण के सहित अपने को कृतकृत मानने लगे तदनंतर भगवान राम ने सुग्रीव को हृदय से लगाकर त्वया भी रितो मेरा मड़ो महान विभीषण पी लंकायांिक्त मैंख ततः हनुमत पार्श्वस्थ विनयान्त विभूषण सामतिर्गछ तम रावणल जानक्यसि रावणस्वधिक्याति मे शीघ्रमे निवेदया हे वीर तुम्हारी सहायता से ही मैंने महाबली रावण को जीता है और हे अनग उसी से विभीषण को भी लंका के राज्य पर अभिषिक्त किया है फिर पास ही बड़े विनीत भाव से खड़े हुए हनुमान जी से कहा तुम विभीषण की सम्मति से रावण के महल में जाओ और जानकी जी को रावण के वध आदि का समस्त वृत्तांत सुनाओ फिर वह जो कुछ उत्तर दे वह मुझे सुनाना एव आज्ञा धीमा रावण राण पवनाज प्रवेशी लंका पूज्यमो निषाचरे प्रवेश रावणगृह शहूलमाश्रिता ददरस जानक दीनाता बुद्धिमान पवन नंद भगवान्म की ऐसी आज्ञा प राक्षसों से पूजित हो लंकापुरी में प्रवेश किया फिर रावण के महल में जाकर शिष्पा वृक्ष के तले बैठी हुई अति दुर्बल और दुखनी अनिंदिता जनकनंदिनी को देखा राक्षसे भी परिवृता ध्याय तीम रापे वही विनयावन तो भूत प्रणम्य पौनात्मज कृतांजलि पुटो भूत् प्रभु भक्त्याग्रत स्थितम दृष्ट जानकृतिम जजो ये राक्षसियों से घिरी हुई थी और एकमात्र भगवान राम का ही ध्यान कर रही थी पवन कुमार ने अति अतिविन्नयावनत होकर उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत नम्रता नम्रतापूर्वक भक्तिभाव से हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए उन्हें देखकर जानकी जी पहले तो कुछ देर चुप रही फिर उन्हें पूर्वस्मृति हो आई ज्ञावा तम रामदूतम साहर्षा सौम्य मुखी बभू सता सौम्य मुखीम दृष्ट् तस् पवन नंदन राम से देवी राम सुग्री वो विभीषण सहायवान कुशली सह और उन्हें राम का दूध जानकर उनका मुख हर्ष से खिल उठा हनुमान जी ने उन्हें प्रसन्न मुखी देख उनसे राम का सारा संदेश कहना आरंभ किया वे बोले देवी विभीषण जिनके सहायक हैं ये श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सुग्रीव और वानर सेना के सहित कुल पूर्वक हैं भगवान राम ने पुत्र सेना और मंत्रियों के सहित रावण को मारकर तथा लंका का राज्य विभीषण को देकर तुम्हें अपनी कुशल भेजी है श्रुआ भर प्रिय वाक्यम हर्ष गगद गिरा कि प्रिंकोद न पशा जगद्रेय तमं ते प्रियवाक्य रत्ना चे मुक्त वैदेश प्रत्युवाच प्लमंगम पति का यह प्रिय संदेश सुन सीताजी हर्ष से गद्गद वाणी से बोली भैया मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं तुम्हारे प्रिय वाक्यों के समान मुझे त्रिलोकी में कोई रत्न आभूषण आदि भी दिखाई नहीं देते जिन्हें देकर तुमसे उरुण हो जान जी के इस प्रकार कहने पर वाण्रेष्ठ हनुमान जी बोले रत्नौाविधापी देवराज्यात शत्रु विजयीन राम पश्या सुस्थिर तदवचन श्रुवा मैथिली प्राह मारुतिम सर्वे सौम्या सौम्या तय्य परिष्ठिता मातः मैं शत्रु के नष्ट होने पर स्वस्थ चित्त से विराजमान विजयशाली श्री राम का दर्शन करता हूँ यह मेरे लिए नाना प्रकार की रत्न राशि और देवराज्य से भी बढ़कर है उनके ये वचन सुनकर मिथलेश कुमारी ने मारुति से कहा हे सौम्य जितने शुभ गुण हैं वे सब तुम्ही में वर्तमान है शीघ्र राघव तथेत ताम नमस्कृत्या यजो द्रष्टुम अब मैं रघुनाथ जी के दर्शन करूंगी वे शीघ्र ही मुझे भी आज्ञा दे तब हनुमान जी बहुत अच्छा कह उन्हें प्रणाम कर शीघ्र रघुनाथ जी के दर्शनों के लिए चल दिए जानक्यां सर्वश्ग्रे निदयत आरंभकर्मण चलोदय तं दी सोकसतर् मैथिली मुक्त हनुमता रावो ज्ञानवतांबर मया सीता जानकी जानकीमीत आदा तुम मन था ध्याम विभीषण वहाँ पहुँचकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के आगे जानकी जी का सारा संभाषण कर सुनाया और कहा भगवान जिनके लिए युद्धादि संपूर्ण कर्म आरंभ हुए थे और जो उन समस्त कर्मों की फल फलस्वरूपा है अब उन शोक संतप्ता मिथिलेश नंदिनी देवी जानकी जी को आप देखिए हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान राम ने माया सीता को त्यागने के लिए और अग्निस्थिरता जानकी को ग्रहण करने के लिए मन से विचार करते हुए विभीषण से कहा गच्छराजन जन जामानशोष मंत स्नाताम विजय वस्त्र सर्वाभरण भूषिता राजन तुम जाओ और तुरंत ही जानकी को स्नान कराकर शुद्ध निर्मल वस्त्र पहना तथा संपूर्ण आभूषणों से आभूषणों से सुसज्जित कर मेरे पास ले आओ विभीषणोपि त्रुत्वा झगाम सहमारुति राक्षा भी स्नापय्वा तो मैथली सर्वाभरण सम्पन्ना आरोप्य शिविकोत्तमे या टी कै बहुवीर गुप्ताम कंच को स्नेशी शुभ शुभाम यह सुनकर विभीषण हनुमान जी को साथ ले तुरंत ही चले और शुभ लक्षणा जानकी जी को बड़ी बूढ़ी राक्षसियों द्वारा स्नान करा संपूर्ण वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होने पर एक सुंदर पालकी पर चढ़ाया और फिर उन्हें जामा पगड़ी आदि से बने ठने बहुत से छड़ी दारों से सुरक्षित कर ले चले ता दृष्टुमागता सर्वे बानराजन कात्म तान्यो तो बहु प्रवर्तो वेत्र कोलाहलं प्रकुवोंो तो राम पार्श्वपा दृष्टवा ता उस से सीता जी को देखने के लिए सब वानर दौड़ आए उन्हें चारों ओर से रोकते तथा हटो हटो कहकर बड़ा को लाहल करते हुए बहुत से छड़ीदार रामचंद्र जी के पास ले आए रघुनाथ जी ने दूर से ही सीता जी को पालकी पर चढ़ी देखकर कहा विभीषण किमर्थम ते वानरान वारयंती पश्यंतु वाणरा सर्वे मैथिली मातरम विभीषण तुम्हारे ये छड़ीदार वानरों को क्यों रोकते हैं समस्त बानगण जानकी का माता के समान दर्शन करें पादचारेन सात जानकुवाद्राम वचनम सेविकादूसा पादचारेण शनकरागता राम दृष्ट् तम माया सीता कार्याता अवाचवादा बहुशाहता रघुनंदन अमृत मिला सा सीता वचन राघवोदित लक्ष्मण प्राह मे शीघ्र प्रज्ज्वला प्रज्ज्वालदासनम विश्वासार्थ लोकानां प्रत्याय चम जी के ये वचन सुन और जानक जी मेरे पास पैदल चलकर आए राम जी के ये वचन सुन श्री सीता जी पालकी से उतर पड़ी और धीरे धीरे पैदल ही श्री रामचंद्र जी के पास पहुँची भगवान राम ने कार्यवश हुई माया सीता को देखकर उनसे बहुत सी न कहने योग्य उनके चरित्र के विषय में संदेह युक्त बातें कही श्री रघुनाथ जी द्वारा कहे हुए उन वाक्यों को सहन न कर सकने के कारण सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा भगवान राम के विश्वास के लिए और लोगों को निश्चय कराने के लिए तुम शीघ्र ही मेरे लिए अग्नि प्रज्वलित करो राघवश मत ज्ञाप्त लक्ष्मणों तद ही कृत्वा ज्वालि हुतासन राम पार्श्व कामुपागम्य तस्थ तूषण मरिंदम ततः सीता परिक्रम्य राघवम भक्ति संयुता श्री रघुनाथ जी की भी सम्मति समझकर कर शत्रुधमन लक्ष्मण जी ने उसी समय बड़ा भारी काष्ठ समूह इकट्ठा किया और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर चुपचाप राम जी के पास आकर खड़े हो गए तब सीता जी ने भक्तिपूर्वक श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की पश्यतालोकाशिता प्रणम्य देवताभ्य ब्राह्मणेभ्य मैथिली बद्धाजलिपुटा चेधदाने समी यथा मे हृदय निपसर्पतिगवा लोकसा सर्वत पा पावक मुक्त सीता परक्रम्य हूतास विवेचाज्वल दीप्त निर्भय न हृदय और फिर श्री मिथिलेश कुमारी ने समस्त लोगों तथा तो देव और राक्षसों की स्त्रियों के देखते देखते देवता और ब्राह्मणों को नमस्कार कर अग्नि के पास जा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा यदि मेरा हृदय श्री रघुनाथ जी को छोड़कर कभी अन्यत्र नहीं जाता तो समस्त लोगों के साथी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें ऐसा कह कर, सतीश सतीशिरोमणी श्री सी जी अग्नि की परिक्रमा कर निर्भय चित्त से उस प्रज्वलित अग्नि में घुस निर्भयी दृष्टिगण सीता महाबन्नी गृषाता परस्पर प्राच सीता उस समय सीता जी को महाप्रचंड अग्नि में प्रविष्ट हुई देख समस्त सिद्ध और भूतगण अत्यंत व्याकुल हो गए और आपस में कहने लगे अहो सब कुछ जानते हुए भी श्री रामचंद्र जी ने अपनी लक्ष्मी सीता जी को कैसे छोड़ दिया श्रीमद आध्यात्म रामायणे उमा मही संवादे युद्धकांडे द्वाद